ध्यान और आध्यात्मिक जीवन त्याग और अनासक्ति सच्चे संबंधी हमारे बंधु बांधव कौन हैं शंकराचार्य अपने एक स्तोत्र में कहते हैं बांधवा शिव भक्ता शिव भक्त मेरे बंधु हैं अधिकांशतः जिन्हें हम अपने सगे संबंधी समझते हैं वे हमारे लिए पूर्ण अजनबी होते हैं वे एक बौद्धिक स्तर पर रहते हैं हम दूसरे पर जो निष्ठावान आध्यात्मिक साधक द्रुत आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं उन्हें अपने ही घर में अजनबी की तरह रहना सीख लेना चाहिए मित्र और संबंधी अच्छे और धार्मिक हों तो उनका संग कर सकते हो लेकिन यदि वे सांसारिक तथा अधार्मिक मनोवृत्ति के हों और अपने साथ तुम्हें भी नीचे खींचने का प्रयत्न करें तो उनके संग का त्याग करना ही एकमात्र रास्ता है तुम आगे बढ़ना चाहो और दूसरे सोए रहना चाहे तो तुम और क्या कर सकते हो जिन्हें सांसारिक और अधार्मिक संबंधियों के साथ रहना पड़ता है उन्हें अतिथि भवन में अतिथि के तरह रहना चाहिए उन्हें स्वामित्व का भाव त्याग कर न्यास धारक का भाव लाना चाहिए कभी किसी पर भावनात्मक अधिकार मत जताओ वे तुम्हारी संपत्ति नहीं है यदि तुम्हें कुछ रखना हो तो एक न्यासधारी की तरह उसे अपने पास रखो स्वामी की तरह नहीं तथा परमात्मा की ओर से उसका संचालन करो अपने परिवार के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना सीखो विशुद्ध मानवीय प्रेम अथवा द्वेष आसक्ति अथवा विपरीत लिंग के आकर्षण पर आधारित सभी पुराने संबंधों से अपने मन को मुक्त करो तभी वास्तविक आध्यात्मिक साधना संभव होगी इसके पूर्व तक सभी साधना के प्रयास तैयारी मात्र है और अधिक कुछ नहीं किशोरावस्था में मैं बहुत भावुक था एक दो बार मिलने पर ही मैं लोगों से अत्यधिक आसक्त हो जाया करता था मैंने यह भी पाया कि मैं अपने माता पिता मित्रों एवं संबंधियों के प्रेम से अभिभूत हो जाया करता था तथा उनके बारे में बहुत सोचा करता था आखिरकार मेरे लिए ये भावनाएँ असही हो गई और मैंने अपने आप से दृढ़तापूर्वक कहा इसे बदलना होगा तब मैं अधिकाधिक निर्विशेष परमात्मा की ओर मुड़ा सर्वव्यापी परमात्मा का विचार ही व्यक्तियों के प्रति हमारी आसक्ति से मुक्ति दिला सकता है तुम्हें इसका चिंतन इतनी तीव्रता से करना चाहिए कि यह तुम्हारे लिए यथार्थ स्थायी और स्पष्ट हो जाए अन्य व्यक्तियों के विचार कभी न कभी बुधबुद्धों की तरह नष्ट हो जाएंगे उस समय भी यह विचार तुम्हें संबल प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए राग द्वेष के समान बुरा है। द्वेष या राग या आसक्ति जैसा ही बुरा है। वस्तुतः दोनों एक ही है जैसा कि मैंने पहले कहा है राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक को दूसरे से श्रेष्ठ से समझने के भ्रम में कभी ना पढ़ो दोनों ही बंधन है और मानव को पतित करके उसे अपने वास्तविक स्वरूप तक उठने नहीं देते दोनों का त्याग करना चाहिए क्रोध का ही प्रश्न लो हम क्रोध क्यों करते हैं क्योंकि जिसे हम अपने भोग का विषय समझते हैं उसकी प्राप्ति के मार्ग में कोई व्यक्ति अथवा वस्तु बाधा है यही हमारे सभी क्रोध का कारण है यह हमेशा पाया जाता है कि क्रोध का प्रबल व्यक्तित्व तो बोध अथवा अत्यधिक महत्व दिए गए अहंकार के साथ घनिष्ठ संबंध होता है प्रबल अहंकार और शारीरिक अथवा मानसिक भोगों की अस्वाभाविक इच्छा के बिना क्रोध हमारे हृदय में उदित हो ही नहीं सकता अतः यह अहंकार या भोग इच्छा ही हमारे क्रोध का एकमात्र कारण है अगर हम भोग न चाहें अगर हम किसी से कुछ भी अपेक्षा न रखें बल्कि केवल देते जाएं और प्रतिदान की आशा के बिना कर्म करते जाएँ तो क्रोध कभी पैदा ही नहीं होगा अतः हमें अपने क्रोध पर क्रोधित होना चाहिए दूसरों पर नहीं हमें भोग की वासना पर खूब क्रोध करना चाहिए विषयों पर नहीं क्रोध का उदात्तीकरण करके अंततः उसे विनष्ट कर देना ही एकमात्र व्यवहारिक उपाय है और क्रोध तथा अन्य संबंधित दुर्गुणों को बहुत हद तक दूर किए बिना आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति नहीं हो सकती काम और क्रोध आध्यात्मिक पथ के दो महान शत्रु हैं अतः सभी साधकों को इनको सावधानी से दूर रखना चाहिए अतः जहाँ कहीं क्रोध है वहाँ कुछ न कुछ आसक्ति अथवा अत्यधिक राग अथवा इच्छाएं हैं सच पूछो तो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से आसक्ति के बिना किसी भी प्रकार का क्रोध हो ही नहीं सकता भोग की हमारी इच्छा के पूरी न होने के कारण ही क्रोध होता है लेकिन इसे स्थूल इस अर्थ में नहीं बल्कि सूक्ष्म भाव से समझा जाना चाहिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई स्थूल भोग इच्छा क्रोध के मूल में विद्यमान हो कुछ लोग त्याग का अभ्यास करने में आक्रामक हो जाते हैं यह इसलिए होता है कि आसक्ति के खिंचाव के कम होने पर द्वेष का खिंचाव अधिक हो जाता है अनेक साधक साधना की प्रारंभिक अवस्थाओं में चिड़चिड़े और गरम मिजाजी हो जाते हैं यह उनके त्याग के अधूरे प्रयास की प्रतिक्रिया है बाह्य त्याग के साथ सदा मानसिक अनासक्ति विद्यमान नहीं होती मानसिक आसक्ति का बाह्य त्याग के साथ संघर्ष होता है जो तनाव पैदा करता है वास्तविक त्याग राग और द्वेश का त्याग है सच्चे त्याग का अभ्यास करने पर हमें यह पता चलता है कि हम तब तक कैसा घृणित जीवन यापन कर रहे थे हम यह भी अनुभव करते हैं कि अतीत का आकर्षण ही अब सबसे बड़ी बाधा है इसके फलस्वरूप ग्लानी और पश्चाताप होता है कुछ मात्रा में स्वस्थ और पुरुषोचित आत्मविश्लेषण भले ही हो पर हानिकारक अथवा नकारात्मक भावुकता कभी नहीं होनी चाहिए ओ मैं कैसा पापी हूँ कैसा अधम प्राणी हूँ ऐसा न कहो लेकिन ऐसा कहना सीखो मैंने पहले बुरा काम भले ही किया हो पर अब वह समाप्त हो गया है मैंने जाना है कि मैंने गलती की है लेकिन अब उसका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है अब मुझे नया अध्याय प्रारंभ करना है तथा भविष्य में बेहतर जीवन यापन करना है भविष्य में अधिक सजग रहकर पशु तुल्य होने के बदले मानव होना सीखना है यह सही तरीका है चाहे हम वृद्ध हो या युवा हम सभी को आत्मा के राज्य में नया जन्म लेकर सत्य की ओर अपनी प्रगति प्रारंभ कर देनी चाहिए प्रारंभ में सावधानी बरतो प्रारंभ में साधना के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं बगीचे में जल सींचने पर सुंदर सुगंधित गुलाब उगते हैं लेकिन साथ ही बहुत से झाड़ झंखाड़ भी उगते हैं अतः बहुत सी काट छाट उखाड़ना आदि करना होगा त्याग आंतरिक जंगल की निरंतर सफाई का कार्य है कभी हमारे हृदय में त्याग की थोड़ी सी आग प्रज्वलित होती है पर हम उस पर सांसारिकता के गीले कचरे को पुनः डाल देते हैं और वह आग बुझ जाती है संसार के प्रति लगाव परमात्मा के प्रति हमारे थोड़े बहुत प्रेम अथवा उत्साह को समाप्त कर देता है इस त्याग और वैराग्य की अग्नि को सदा जलाए रखना चाहिए क्योंकि बाह्य और मानसिक कुसंग तथा तो हमारे अपवित्र मन की सभी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों से इसके बूझने की संभावना सदा बनी रहती है प्रारंभ में वैराग्य का पौधा बहुत कोमल होता है जिसके चारों ओर बाड़ा लगाकर तेज हवाओं और पाले से रक्षा करनी पड़ती है अन्यथा वह तूफानों में अडिग रहने वाला दृढ़ वृक्ष नहीं बन सकता व्यक्तिगत संबंधों प्रतिक्रियाओं और आसक्तियों से मुक्त होने पर हम अपने भीतर वैराग्य की महान अग्नि प्रज्वलित करने में समर्थ होते हैं और इस तरह संसार से मुक्त हो जाते हैं अपने मनों को शुद्ध और स्वच्छ रखने के बदले उन्हें सभी प्रकार के व्यर्थ व अपवित्र विचारों से भरते रहने के कारण हमने अनासक्त और सुसंगत रूप में चिंतन की क्षमता खो दी है हमारे मन अव्यवस्थित आकुल स्थिति में रहते हैं अतः सदा हमें एक असंतोष काटता रहता है हमारे पास बहुत से विचार हैं अच्छे विचार भी हैं लेकिन निष्पक्ष अनासक्त और क्रमबद्ध रूप से उन्हें सोचने की क्षमता नहीं है प्राय हम एक ही बात बार बार सोचते रहते हैं लेकिन वह सब व्यर्थ ही है मन को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें एक प्रशिक्षण के दौर से गुजरना होगा प्रारंभ में साधना के लिए निश्चित समय निर्धारित कर लो और यथासंभव निर्जन वास करो बिना सोचे विचारे लोगों से मत मिलो पहले विभिन्न प्रकार के बहुत से चिंतन प्रवाहों को जो तुम्हारे मन में एक दूसरे को निष्क्रिय बना रहे हैं दूर करो अन्यथा तुम संतुलित और निर्लिप्त मन स्थिति नहीं रख सकोगे वैराग्य सच्चा वैराग्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यावश्यक है हम जो चाहते हैं वैसी नहीं बल्कि वस्तु स्थिति जैसी है हमें उसका उसी तरह सामना करना है